का विचार चल रहा है इसमें इतरे द्र अभ्यास को बताते हुए इतरे द्र अध्यास आविद्यक है विख्या है इसके लिए क्या क्या हेतु है इसके विषय में बता रहे हैं। <coughs> अस्मत्त्यय गोचरे विषयी चिदात्मगे युष्म प्रत्ययगोच विषय तदर्माण अस्मत्त्ययगोचर विषय जो चिदात्मा है उसमें युष्म प्रत्यय का अध्यास हुआ परस्पर इनका संबंध नहीं हो सकता है ऐक्यतात्त्म्य रूप से संबंध नहीं हो सकता तथा भी ऐसा हुआ है इसलिए ये मिथ्या होना चाहिए दूसरा कहा तद विपर्येण विषयिणा सद्धर्माण च विषय अध्यासो मिथ्या भविगुक्त तो विषयी का और उसका धर्म का विषयी में अध्यास तो यहां दो अध्यासों की चर्चा आई है इसको टीकाकारों ने अर्थाभ्यास और ज्ञानाध्यास ऐसा कहा कि विषय का परस्पर अभ्यास होना अर्थाध्यास है और उन विषयों का जो परस्पर धर्म है उसमें जो ज्ञान होता है उसका अध्यास होना ज्ञानाध्यास है यानी यत्र नास्ति तत्र तद्रूपेण अभ्यास अर्थाध्यास जहां जो नहीं है जिसमें जो नहीं है वहां उसका अध्यास होना अर्थाध्यास है जैसे सुक्ति में रजत नहीं है सुक्ति में रजत नहीं है आयत सुक्ति में रजत का अभ्यास हो गया तो यहां रजत अर्थ है विषय है उसका स्वरूपद अध्यास हो तो जिस विषय में जो विषय नहीं है उस विषय में उसका अध्यास या अर्थाध्यास हो इसी प्रकार अस्मत् प्रत्ययगोजर विषयी में युष्म प्रत्ययगोजर का अध्यास हुआ स्मद प्रत्ययगोचर चितात्मा अर्थ है उसमें युष्म प्रत्यगोचर विषय अर्थ का अभ्यास ये अभ्यास होने के बाद तत्संबंधी ज्ञान में भी अध्यास आ जाता है इसलिए उसको ज्ञानाध्यास कहते वो भी ऐसा ही है यद नास्ती तत्र तद्जान जहाँ जो नहीं है वहां उसका ज्ञान हो जाता शुक्ति में सीपी में रजस नहीं है रजस ज्ञान वहां नहीं हो सकता किंतु वहां रजस ज्ञान हो जाता है तद अभावी तत्प्रकारक ज्ञान होता है वो वहां नहीं है लेकिन तत्प्रकारक ज्ञान वहां हो गया ये ज्ञानाध्यास तो यहां भी अनात्मा में आत्मा का धर्म नहीं रहता है वहां आत्मा का धर्म का अध्यास हो गया आत्मा का चैतन्य वहां अध्यस्थ हो गया ऐसा दिखाई पड़ता है इसीलिए यह दोनों प्रकार का अध्यास अर्थाध्यास और ज्ञान ज्ञानाध्यास दो अध्यास को कहने के लिए द्वीराध्यास वचनम ऐसा टीका कारण का इसका विस्तार हम आगे करेंगे तो ऐसा दृढ़ दृढ़ को कहने के बाद अंध में भाष्यकार ने यह निश्चय करके बोला कि अध्यासों भावी ये अध्यास मिथ्या यदि भविधु युक्त यह अध्यास मिथ्या ही होना चाहिए तो ठीकाकार एक एक शब्द को भाष्य के एक एक शब्द को युक्ति से संगति लगा रहे हैं। पदार्थ को लेके विचार चल रहा है समाज को लेके विचार चल रहा है अब यहां भी वाक्य में भविधुम युक्तम में युक्तम इतने करने से तात्पर्य हो जाता ऐसे स्थिति में भविधुम शब्द का प्रयोग क्यों किया इसके लिए कहा कि ये पूर्व पक्ष का जो आक्षेप है वो आक्षेप को मन में रख के आक्षेप से संभावना मूलम न मानविधि दर्शय आपने जो आक्षेप कहा उसकी संभावना ही मूल है मैंने आप कल्पना किए हैं किंतु उसका कोई प्रमाण नहीं है इसको दिखाने के लिए यहाँ भविध्युक्तम ऐसा ऐसा ही होना उचित होगा ये तात्पर्य से भाष्यकार ने कहा आगे भाष्य है उसके लिए टीका कहते अध्यास्य नास्तित अयुक्त अध्यास का नास्तित्व है अध्यास नहीं है क्योंकि वो युक्त नहीं है अयुक्तत्व अध्यास होना संभव नहीं है तो इसीलिए से नास्तित्व अयुक्तत्व अथवा अभाना किया। कि अध्यास इसलिए नहीं होता है एक कारण है वो अध्यास होना युक्ति संगत नहीं है दूसरा अध्यास का भान ही नहीं होता है तो ये दो विकल्प किया पूर्व पक्ष की ओर से किया क्योंकि अध्यास मिथ्या यदि भविध्युक्तम कहा भाषिका है तो अध्यास नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें वास्तविक संबंध होने की कोई संभावना नहीं तथा धर्मों का भी संबंध होने की संभावना नहीं ऐसी स्थिति में अध्यात्म का नास्तित्व जो आपने कहा ये अयुक्त होने से कहा अथवा अभान होने से भान नहीं होने से कहा कि कौन सा है दोनों में से कौन से हेतु है यदि विकल्प दो विकल्प करके आद्य अंगी करोगी पहले वाले का अंगीकार करते पहले वाला विकल्प है आयुक्त आयुक्त जो विकल्प है उसको अंगीकार करते हुए आगे क्या चाहते मूल में कहा तथा भाष्य तथा अस्ोन आत्मक अोनर्मा चध्यस्त इतरेतर अवेक अत्यो धर्मधर्मिण मिथ्याज्ञान् सत्यांदे विधि अहमद फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है फिर भी, भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य फिर् अोनो आत्मकाम अोन अोनस्वूपको अता अन्योन्य आत्मकथा अन्योन्य का स्वरूप को अन्योन्य धर्मांच अन्योन्य का धर्म का भी अध्यास हो रहा और उसका स्वरूप का भी अध्यास हो रहा है यानी अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनों हो रहा तो दोनों को अध्यास करके अध्यक्ष अध्यास करके इधर इधर अविवेके इधर इधर का विवेक नहीं करते हुए ये हेतु बताया पहले कहा था अध्यास का बाध क्या है इधर इदर इधर का विवेक रहना भेद ग्रहणम अध्यास का बाधु होता है और भेद का अग्रहण अध्यास का हेतु होता है तो इधर इधर अविवेक इधर इदर इधर नहीं रहता है इसलिए इधर इधर विवेक नहीं रहता तब क्या है अत्यंत विविक अत्यंत विविक है अत्यंत पृथक है विचिरधादु है विवेक अर्थ में होता है उसने भी उपसर्गपूर्वक निष्ठा में किया विविधता तयो विविको अत्यंत भिन्न धर्म हो, धर्म और धर्मी है एक धर्म है एक धर्मी है दोनों का मिथ्याज्ञान निमित्ता मिथ्याज्ञान के कारण सत्यानृदय उभिनीकृत्या सत्य और अनुद को जो एक सत्य है दूसरा अनुद है प्रतिभा होता है वास्तव में मिलता नहीं ऐसे सत्य अमृत को कृत्या एक करके अमिथुनम मिधुनम संपाद्य दोनों नहीं हो सकता है साथ में किंतु साथ में बना करके अहम एक व्यवहार मामम दूसरा व्यवहार कि मैं हू मैं ऐसा हूँ मैं शरीर हूं मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं ऐसा ऐसा एक एक में अभिमान करता है और मामाई दम और मेरा यह है ऐसा संसर्ग करता किसी संबंध करके बोलता है पहले तो अहम का होगा उसके बाद मामा का होगा अहम से जो जो जुड़ा हुआ होगा उसमें ममाकार कहेगी ऐसा नैसर्गिक ओयम लोग व्यवहार हाँ। ये हेतु का ये लोग व्यवहार कैसा है कि नैसर्गिक है निसर्ग से जन्म से ही उत्पन्न है ऐसा यहां व्यवहार हुआ है तो नैसर्ग को एयम लोभ व्यवहार जन्म से ही व्यवहार हो रहा है अब एक एक शब्द का अर्थ करेंगे ठीक दो विकल्प किया था आयुक्तवाद अभाना अयुक्त है या अभान है तो पहले स्वीकार किया कि आयुक्त होने से विकल्प आद्य मंजीकर होती आद्य का अंगीकार करते विकल्प में आद्य का अंगीकार करके कहा कि युक्त नहीं होने से ये अध्यास नहीं हो सकता द्वितीय प्रत्याह दूसरा है विकल्प अभाना द्वा भान नहीं होने से अध्यास नहीं होता ऐसा नहीं है भान तो होता है भान मैंने दिखाई पड़ता है ऐसे प्रति होती है वास्तव में नहीं होने पर भी प्रदीदी हो रही है इसलिए द्वितीय प्रत्याह अयमित अय आगे का कहा अयम योग व्यवहार नैसर्गिकोंयम योग व्यवहार ऐसा का ये अंत में कहेंगे उस टिप्पणी है एक नंबर टिप्पणी है तथा भी इत्यादि अून्य अध्य अध्याप ये इसको विभाजन करके दिखा रहे हैं ये पंक्ति में अन्योन्य अन्ूनियात्मकता अून्य धर्मा चवत्पर्य अभ्यास्क स्वूप है ठीक है इतरेतर अवेक भेदग्रह फिर इतरेतर अविवेक अत्यंत इदे आगे जुक वो निमित्त है कारण है किसके लिए वेद का ग्रहण नहीं होने के लिए कारण है क्योंकि वेद का ग्रहण जब भी हो जाए तब अभ्यास नहीं होता जिस स्थिति में शुक्ति को रजत को भिन्न रूप से आप याद कर रहे हैं समझ रहे हैं देख रहे हैं उस समय एक में दूसरे का अभ्यास नहीं होता तो भेद अग्रह अभ्यास का निमित्त है उसको दिखाया इधर इधर अविवेक एन ऐसा लोग व्यवहार है तत्फल से प्रदर्शन अंत में नैसर्गिको एम लोक व्यवहार इससे क्या दिखाया कि वास्तव में अध्यास संभव नहीं होने पर भी लोग व्यवहार में अभ्यास दिखाई पड़ता इसका भान होता है तो संभव नहीं होने वाले जो दो का मेलन करके आप व्यवहार कर रहे हैं इसलिए वो का व्यवहार है नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार है ये उत्तर पहले टीकाकार ने कहा था कि भाष्यकार आगे उसका उत्तर देंगे क्या उत्तर देंगे जो दोनों का अत्यंत विविक तत्व रहने पर एक दूसरे का अध्यास क्यों हुआ इसका समाधान आगे देंगे बोला यही समाधान है नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार बिना जाने जन्म से ही ऐसा हो रहा है उसका कारण बताएंगे आगे अध्यस्य अध्यस्य व्यवहारः व्यवहारः इति ऐसा जो कहा इति क्यसूचित व्यवहार कारण सुी क्रिय के मिथ्याज्ञान मिथ्याज्ञान इत्यादि उसका विस्तार है किसका है कि अध्यस्य का जो कहा अध्यस्य व्यवहारः आयम व्यवहार अंध में जोड़ना ऐसा अध्यास करके को नैसर्गिको व्यवहार ही आएगा इसमें जो अध्यक्ष में जो लिप प्रत्यय लगा हुआ है समानकर्तृक पूर्व काले त्वाप्रत्यय होता है और त्वा प्रत्यय में समाज अनंत समास में वो लिप्त रूप में परिणत होता है तो लिप्त होने से उसका अर्थ होता है तवा प्रत्यय और समानकर्तृक में होता है अध्यक्ष व्यवहार है यदि लिपा लिप के द्वारा सूचितम अध्यास्यो क्या सूचना दिया अध्यास का अभी ये सब क्या है व्याकरण की बातें हैं तो व्याकरण को ध्यान में रखने से इसकी सूक्ष्म चीज समझ में आती है कि क्या भेद है कि एक ही कर्ता को वहां कह रहे है कि समान कर्त पूर्व एक कर्ता के द्वारा दो क्रिया जब सम्पन्न होती है तो पूर्व क्रिया में स्वावृत्ती लगता है और तो प्रत्यंध ही समाज में आकर के लिप्त हो जाता है इसलिए आपको तो त्वाप्रत्यय का ही रहेगा समान समानक तो रहेगा ऐसा अध्यास जो करता है वो अध्यास करके क्या करता है लोग व्यवहार करता है ये कर, कहीं नहीं तो इसलिए ऐसा सूजन जो दी गई वो अध्यास है उसका व्यवहार कारणत्व सुडी कद वो व्यवहार का कारण बन गया उसको स्पष्ट करते हैं पुटी क्रिया ध है ची प्रत्यंध का तात्पर्य क्या होता है अबोधक ये अभोदक में होता है पहले नहीं था अब हो गया तो इसको ची प्रत्यय से कहा जाता है करने से उसमें मिथुनी क्रिया ये भी आया वो मिथुन नहीं था मिथुन नहीं हो सकता था उसको मिथुन बना दिया गया ऐसा भान होना है तो मिथ्याज्ञान निमित्त कहा यह निमित्त है उसका ऐसा बनाने का कारण क्या है मिथ्याज्ञान है धर्मी हो, स्वरूपेण उपस्थित हो तयोर्भेद अग्रहण अभ्यास यही होता है धर्मी और आरोप्य दोनों के स्वरूप में उपस्थित होने पर धर्मी जिसमें आरोप होना है आरोप्य है जिसका आरोप होना है इन दोनों का ऐसा रजत का होना तो आरोग्य है वो और धर्मी वो सु है इन दोनों का स्वरूपेण उपस्थित हो भेद अग्रहणाध्यास स्वरूप से रहने पर स्वरूप से अलग अलग स्थान में है वो स्वरूप में है वो वस्तु दोनों होती है और उसका भेद अग्रहण हो गया है भेद का ग्रहण नहीं हो पा रहा है दोनों को अलग अलग याद नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे उसका विवेक नहीं हो रहा है उस स्थान में अध्यास हो जाता है तदुच्य है उसको कहा सत्यानृदय मिथुनीकृत मिथुनीकरण स्वरूपेण उपस्थित मिथुनीकरण का अर्थ दोनों का स्वरूप से होना व्यवहार से नैसर्गिकोक्ति तत्कार नैसर्गिकवश्य व्यवहार नैसर्गिक होने पर निसर्ग मन जन्म से धर्म से ही होता है व्यवहार ऐसा होने पर तद कारण जो अध्यास है वो भी नैसर्गिक ऐसा हो जाएगा तो व्यवहार क्यों हो रहा है अध्यक्ष नैसर्गिक लोक व्यवहार का अध्याप के बाद नैसर्गिक लोक व्यवहार हो रहा है तो इसका मतलब अध्यात् व्यवहार का पूर्व में है समान कर पूर्व काल में उसके बाद में व्यवहार हो रहा है तो व्यवहार में क्या मिलेगा अध्यास तो मिलेगा अध्यास के बिना नहीं मिलता इसीलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है ये सिद्ध कर दिया तेना आक्षिप्त अध्यास एवं प्रति सामीयत भामति, उसके द्वारा आक्षिप्त है अध्यास अध्यास सीधा सीधा मालूम नहीं होता और अध्यास होने की संभावना भी नहीं है अभी तक सिद्ध किया वास्तविक अभ्यास दोनों का एक का दूसरा नहीं हो सकता ऐसे स्थिति में अभ्यास हो गया ऐसा आप कैसे कह सकते हैं क्योंकि व्यवहार में अध्यास दिखाई पड़ता।, पड़ता है नैसर्गिको एम लोभ व्यवहार ये व्यवहार में पूर्व में अभ्यास दिखाई पड़ता है अन्यथा इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता किस प्रकार का सत्य मिथुनी कृत्य सत्य और झूठ को सत्य और अमृत को दोनों को मिला करके व्यवहार करना तब तक, तक संभव नहीं है जब पूर्व में अध्यास ना हो इसीलिए क्या हो गया उसके द्वारा अध्यास आक्षिप्त होता है लोग व्यवहार देके के अध्यास आक्षिप्त होता है जैसे सुख दे के पुण्य आक्षिप्त होता है पुण्य और पाप कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है पुण्य और पाप का कार्य दिखाई पड़ता है जो पुण्यवान होगा वो सुखी होगा शांत होगा वो पुण्य से होता है और जो पापी होगा सब कुछ रहता हुआ भी वो कुछ न कुछ परेशानी ढूंढ लेंगे उसको परेशानी दिखाई पड़ेगी और परेशानी से फिर दुखी होता ही रहता है और पुण्यवान होगा तो कितना भी परेशान हो वो सुखी रहेगा हाँ जैसे सुदामादी है उनके पास कुछ नहीं था किंतु वो तभी अपनी स्थिति में सुखी था क्योंकि पुण्य और पाप का ये अंतर है कि सब कुछ होने पर भी पापी को दुख मिलेगा और कुछ नहीं होने पर भी सुख मिलेगा हाँ ऐसा होता है अत्यंतम सुखम आपनोदी यस्तु विद्वान अकिचन ऐसा भाग भागवत में एक आध में है अवधू दु व्याख्यान अत्यंतम सुखम आपनोदी यस्तु विद्वान अपिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं रहता है किंतु वो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है तो उसके पास वो कर्म है वो प्राप्त क्या वो पुण्य है तब वो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है उसके पास कुछ नहीं है भाग्य दृष्टि से दिखाई पड़ता है तो ये जैसा पुण्य पाप जैसा है वैसा यहां समझना पड़ेगा क्योंकि जो नहीं होने वाली बात को आप कारण मान रहे हैं तो इसके लिए जो हो रहा है उसी से ही जाना पड़ेगा क्या हो रहा है की नैसर्गिक व्यवहार हो रहा है अहम मामाई थी व्यवहार हो रहा है ये अहम मामाई थी व्यवहार का निराकरण नहीं कर सकते व्यवहार नहीं है बोल नहीं सकते ये व्यवहार का कारण ढूंढना पड़ेगा कारण ढूंढते समय ये मिलता है अध्यास मिलता है अध्यास का आक्षेप होता है ऐसा भावधिकार इसकी व्याख्या करतेगा यह भाव का अभिप्राय है पूरे पंक्ति का उनका अभिप्राय यहां विरोधित कर दिया अब इसी के बारे में पंचपाधिक पद्मचार्य का अभिप्रा होते आक्षिप्ता अभ्यास मिथ्य भविम युक्त पहिता तो वहां आक्षेप होगा कि अध्यास मिथ्या क्यों है कि होगा इसके ऊपर एवं नैसर्गिकोयध्यास प्रत्यक्षाण अध्यास एवं लोक व्यवहार इत्या उत्तर आगे जाकर के इसको और स्पष्टीकरण करते हुए कहेंगे कि एवं अयम नैसर्गिको अध्यास प्रत्यक्ष लोक व्यवहार इत्यादि कहेंगे तो ऐसा उपसंग्रीय मान होगा उस अध्यास ही लोक व्यवहार है इसके द्वारा कहा गया वो अध्यास से अतिरिक्त लोग व्यवहार नहीं है तो जहां लोक व्यवहार है वहां अभ्यास का ऐसा दिखाई पड़ता है भाष्यकार यहां तक कहेंगे कि जो पारलौकिक क्रिया है लौकिको लौकिको वैदिक दोनों व्यवहार उसमें ही है ऐसा कहेंगे अभ्यास के कारण ही है अभ्य इतनेतर अभीवेक सत्यानंदी मुद्दीकृत विशेष तत्स्वरूपमेव प्रदर्शन अध्यस् और इधर इधर अभिवेके सत्यामृति विधिनीकृत्या ये जो जो बातें कह रहे हैं ये सब पंक्तियां यहां आए ये पंक्ति याद करनी पड़ती है ऐसे टीका टिप्पणी लगाने के लिए पंक्ति को याद करना पड़ता है ऐसा खाली देख के बैठने से नहीं होगा जो जो एक एक पंक्ति रोज आ रहे हैं उसको धीरे धीरे याद करते जाएंगे नहीं तो हरेक बार पंक्ति को दोहराना नहीं हो सकता वो पंक्ति का अंदर से एक एक शब्द लेके बोलेंगे टीका और टिप्पणी विशेषणी इन विशेषणों के साथ भी तत्वरूपमेव प्रदर्श्यते दिखाई देता है किसका अध्यात्म का स्वरूप भी दिखाई देता है प्रत्येक विशेषण इतरा अनुत्तम विशेषम बोधयती अपन ऋत्य तो अनेक विशेषण क्यों लगाया क्योंकि अनेक विशेषण का प्रयोजन होता है एक विशेषण से जो अर्थ प्रकाशित नहीं हुआ उसको दूसरा विशेषण से कहा जाता है यही नियम है तो अनेक कार्य को प्रकट करने के लिए अनेक विशेषण लगाया जाता है ऐसा ही यहाँ प्रत्येक विशेषणम इधर अनुक्तम, इधर विशेषण के द्वारा जो कहा गया विशेष है उसको बोध कराता है इसलिए अपौनुक्त पुनरुपी दोष यहाँ नहीं है क्योंकि ये जो सत्याकृत्या इधर इधर अविवेकना इसका तो अर्थ लगभग एक ही दिखता है इधर इधर अविवेक से सत्य और अनुत को मिथुनीकरण करके इत्यादि बोला तो ये विशेष अर्थ को दोधित करने के लिए है तत्त तात्पर्य है ये टीकाकार खोलेंगे इसका एक एक पंक्ति का तात्पर्य लेप प्रयोगस्य भेद उपचार यहाँ लेप का प्रयोग किया अध्यस् इसमें भी लेप का प्रयोग है मिथुनीकृत्य इसमें भी लेप का प्रयोग है ये लेप का है वेद उपचार से मान करके ये तो दोनों एक ही है वास्तव में किंतु दोनों का अर्थ से विशेष भेद मान करके उपचार से मैंने गौण रूप से ये प्रयोग हो जाएगा नहीं तो कर्ता एक होता वेप का प्रयोग होना चाहिए दो अलग अलग इसलिए किया कि गौण रूप से उसका अर्थ विशेष को प्रकट करने के लिए उपचार से किया गया। मिथ्याज्ञानी तदुपादान अविद्या प्रदर्शन विधि पंजबादिका। ये पंचपाधिकार का विशेष कथन है जो मिथ्याज्ञान निमित्त सत्या अहम इधम ये जो कहा मिथ्याज्ञान निमित्त का अर्थ है मिथ्याज्ञान ये अभ्यास का उपादान है अविद्या अविद्यादर्शनम अभ्यास का जो उपादान अविद्या को दिखाता है क्या दिखाता है ये मिथ्यान जो शब्द दिखाता है अध्यास का उपादान अविद्यास यहाँ उपादान शब्द करते समय कई लोगों को यहाँ भ्रम हुआ उपादान करने पर जैसे कारण होता है ऐसा कारण होना चाहिए जैसा मृत्यु का घट का कारण है तो उसको उपादान करा कहा जाता है और सुवर्ण आभूषण का कारण है इसको उपादान कहा जाता है तो उपादान कार्य सत्य होता है ऐसा ऐसा शंका हो गई यहाँ उपादान शब्द को प्रयोग करने इसलिए कई लोग ये मानते हैं विवाद करते हैं कि अध्यास का कोई कारण नहीं अध्यास ही स्वयं अविद्या है अविद्या यदि भविष्य स्वीकार आगे कहेंगे इसलिए अध्यास की कोई कारण ढूंढना आवश्यक नहीं अध्यास स्वयं ही अविद्या का रूप है ऐसा मानते हैं वो पंचपाधी का जो मिथ्या ज्ञानम ये जो उपादान शब्द प्रयोग किया उसको स्वीकार नहीं करते किन्तु ऐसा नहीं है ये संप्रदाय में ऐसा नहीं है संप्रदाय विरुद्ध है ऐसा कहना क्योंकि अभ्यास कोई पूर्व अवस्था को अपेक्ष करके ही होता है क्योंकि विवेक रहने पर अध्यास नहीं होता अभ्यास नहीं होने पर लोग व्यवहार में अहम माम व्यवहार नहीं होता तो अहम माम व्यवहार हो रहा है इसके द्वारा अध्यास आक्षिप्त हो गया और अध्यास को स्वीकार करने के लिए उसके पूर्व में इधर इदर इधर अभिवेग अक्षिप्त होता है इधर इदर इधर अभिवेग नहीं रहता है तो अध्यास नहीं हो सकता जैसे आप ऋषि को नहीं जानते हैं ये सीधी जवाब की मन की रहती है तब आप उधर सर्प का अध्यास करते हैं सबका सर्प का अध्यास करने के बाद स्वरूप अध्यास अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों होता है उसके बाद में वो डरना आदि कंपन आदि दौड़ना आदि चिल्लाना आदि सब होता है क्या मतलब हुआ कि ये सब लोग व्यवहार है ऐसा हो रहा है दौड़ रहा भाग रहा तो कुछ कर रहा है उसके पहले अध्यास रहता है अध्यास जानता क्या है कि ये अयम सरपहा ऐसा जानता है वो अध्यास से हुआ और वो क्यों हुआ क्योंकि पहले रसी है यम रज्जुहु ऐसा ज्ञान नहीं हुआ था तो इसको किसी भी प्रकार से अध्यास के पूर्व एक स्थिति है पूर्व अवस्था को मानना पड़े वो किसी भी प्रकार माने कारण रूप से माने निमित्त रूप से माने कैसे भी माने कोई निमित्त मानते हैं कोई उपादान मानते हैं जैसा भी मानो ये निश्चित है अध्यास की कोई पूर्व स्थिति है जिसके बारे में मांडव के आदि में बहुत विस्तार से कहा गया है इसकी पूर्व स्थिति मानने बिना नहीं होता भाष्यकार ने भी जगह जगह उसको सूचित किया है किंतु बहुत उसके विचार नहीं करते हैं कारण क्या है कि हमें अध्यास से ही सारे परेशानी हो रही है इसीलिए यहाँ अध्यास को ज्यादा विस्तार किया अध्यास की पूर्व स्थिति जो है वो आत्मा को नहीं जानना ही है आत्मा में अनात्मा का अभ्यास हो गया तो आत्मा को आप नहीं जानते ये हुआ अब ये तो नहीं जानते हैं उसको कैसे समझेंगे अध्यास के द्वारा समझेंगे इसलिए अध्यास ही अनर्थ का कारण दिखता है क्योंकि अहम मामा व्यवहार ही सब अनर्थ का कारण है इसीलिए अभ्यास उसका कारण बन गया इस दृष्टि से वो दोनों का भेद हो जाता है तो यहां मिथ्या ज्ञानी तद उपादान अविद्या प्रदर्शन मिधी तद उपादान अविद्या का प्रदर्शन किया अध्यास का उपादान अविद्या पंचपादी के कारण में प्रदर्शन किया आ, यहां उपादान का अर्थ क्या लेना चाहिए कि जो मुख्य उपादान कारण ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उपादान शब्द में आप जब अर्थ देखेंगे उपा आदान ऐसा दिखता है उपा और आ दो उपसर्ग है और दान दा दादू से दानार्थक में युट प्रत्यय हुआ है तो आ और ऊपा दोनों मिलाकर के वो युट प्रत्यय कर्णाधिकरण में दोनों में होता है कर्णाधिकरण यो हो इसके अधिकार में युक्ट सूत्र से युट होता है तो कर्ण अधिकरण दोनों अर्थ वहां दे सक, ले सकते हैं भाव में होता है तो दोनों अर्थ ले सकता है तो कारण अर्थ लेंगे और उपादान में अधिकरण अर्थ लेंगे जैसे मृत्यु का में घता है तो मृत्यु का उसका उपादान है उसमें घड़ होता है और जिसको उपादी इति उपादान सामान्य रूप से उपादी अनेन नहीं उपादान करना अर्थ में सामान्य अर्थ में ले उपादान शब्द का अर्थ है तब क्या होगा वहां अविद्या को उस प्रकार का उपादान मानना कि उसका ग्रहण किए बिना अध्यास नहीं होता इसलिए उसको हमको मानना पड़ता है उसके बाद में अध्यास होता है ऐसा उपादान है जैसा मृतिका इत्यादि के समान उपादान ऐसा उपादान मानने की आवश्यकता नहीं उसका अधिकरण पूर्व स्थिति में ऐसा है वो अधिकरण क्या है आत्मा ही है अत्यो हम ये बोध रहता है भाषिकात कहेंगे आगे कि आत्मान का लक्षण सब डूढ़ से नहीं मिलेगा इसके बारे में आगे विस्तार करेंगे हम बात आगे दिखाएंगे आपको तो उसमें अधिकरण मात्र का ज्ञान हो रहा है कैसा अधिकरण का ज्ञान हो रहा है कि मैं नहीं जानता हूं किसी को पूछा कि तुम क्यों डर गए भाई तो कहता है मैंने सर्प को देखा था वहां अच्छा सर्प को देखा सर्प से पहले डरता था अब उसके कारण वो स्मरण आ गया सर्प से डरने लग गया ये बोलता है अच्छा फिर बाद में देखता है कि वो सर्प है कि नहीं है वहां क्या है जाके देखो तो वहां लाइट ले जा, जाके ठीक से देखने पर मालूम पड़ता है वहां सर्प नहीं है रसी पड़ी है तब उसको पूछो फिर तुम रसी तो रसी पड़ी थी तो तुमने सर्प को कैसा देखा तब वो तुरंत क्या बोलेगा कि मैं रज्जू को नहीं जाना था रज्जू को नहीं देखा था नहीं जाना था रज्जु रूप से वृत्ति नहीं बने आ, उसमें रज्ज रूप से वृत्ति नहीं बनी मैंने आतस्मिन तस्मिन तत्प्रकार बुद्धि हो गई तस्मिन तत्प्रकार बुद्धि नहीं हुई थी। इसके कारण मुझे हो गया उसके कारण मुझे क्या हो गया अभ्यास रूप से सर्प आ गया सर्प आने से क्या हो गया मुझे डर आ गया ऐसे तीन स्टेप होता है पहले तो डर रहा है व्यवहार हो रहा और उसका कारण ढूंढने पर अध्यास आक्षिप्त होता है अध्यास के बिना ये नहीं हो सकता वो अध्यास कैसे आक्षिप्त होगा क्योंकि वहां जो देखा था वो नहीं मिलता सर्प को देखा था सर्प नहीं मिलता है सर्प नहीं था फिर सर्प क्यों देखा था क्योंकि रसी को नहीं जाना तो रसी को नहीं जानना बाद में सर्प को देखना फिर उसके बाद में डरना ऐसा तीन दिखाई पड़ता है तीन दिखाई पड़ने पर पत्मा दाद्य जी का कहना है कि इसको ये मिथ्याज्ञान ये जो शब्द भाषिकार ने प्रयोग किया ये उसका निमित्त रूप से प्रयोग किया उसका कारण रूप से प्रयोग किया उपाधान रूप से प्रयोग किया ऐसा, ही प्रयोग का प्रयोग करते हैं। तदुपाधन अविद्यादर्शनमी पंच बाधि का दूसरी नंबर टिप्पणी भाष्ये धर्मधर्मिणो इधर्माण धर्म षष्टी तत्पुषा रत्न प्रभा सूचिता पूर्णानंदीय विवृद य यहां धर्मधर्मिणो विग्रह करने पर धर्मश्च धर्मीश्च धर्मधर्मी नहीं धर्मच धर्मीश्च धर्म धर्मिणो तय हो धर्मधर्मिणो हो यह समास होना चाहिए तो पहले ध्वंदो करके उसके बाद में तत्पुरुष षष्टी तत्पुरुष करना चाहिए किंतु रत्न प्रभाग के द्वारा सूचित और उसके जो व्याख्या में पूर्णानंद पूर्णानंदीय व्याख्या में कहते हैं धर्माणाम धर्मिण ये षष्टि दत्तपुरुष है ऐसा करना चाहिए षष्टि दत्तपुरुष में करते समय धर्मान धर्मिण धर्मा और धर्मी एक एक नहीं लेते हुए धर्मान धर्मिण धर्मी दो लेना और धर्मा अनेक लेना है ऐसा धर्मों का और धर्मियों का दोनों का अध्यास हो रहा है धर्मों का मैंने अभी आत्मा अनात्मा का च जात्यादि धर्मों का और धर्मी ही यहां आत्मा और अनात्मा दो है ये इन सब का मिला के हो रहा है ऐसे भाष्यकार सूचित किया ये इनका अभिप्राय है क्योंकि सब टीकाकार अपने अपने तरीके से गवेषणा करते हैं रिसर्च करते हैं तो उनको कुछ न कुछ विशेष अर्थ मिल जाता है भामदी रीत्यार्म सहित धर्मिणी मध्यम बदलो की समाज आश्रयनीय तो भाव की दृष्टि से क्या करना चाहिए धर्म धर्मिणो में धर्म शहीदो धर्मी ऐसा अध्यात्म ऐसा करना चाहिए तो इसमें जो शहीद पद मध्यम पद लोग सागमार्थीवादी समाज के समान यहाँ मध्यम पद लोग होकर के धर्म धर्मी ऐसा रहेगा गयो हो धर्म धर्मिणो बन जाएगा तेना दिवजन उपपत्ति इसीलिए दिवजन यहाँ हो सकता है नहीं तो पहले वाले में दिवजन नहीं हो पाएगा बहुवदन करना पड़े धर्म धर्मिणोश्ची फलितम इसका अर्थ हुआ धर्मों का और धर्मी धर्मी का धर्म धर्मियों का धर्मिणोर अतादात्म्य धर्मियों का अतादात्म्य होता है और च चीर्णता विवेक ये दोनों यहां हो रहा है धर्म अत्यंत विविधर्म धर्मिणो हो जान निमित्ता कह रहे हैं बाकी इसका तात्पर्य क्या है कि पहले चर्चा हो गई इसकी कि धर्मियों का अदादात्म्य वास्तव में धर्मियों का तादात्म्य नहीं हो सकता आत्मा धर्मी अनात्मा धर्मी इनका तादात्म्य नहीं हो सकता क्यों वो दोनों भिन्न है क्यों भिन्न है हाँ विषय विषयिणो समशवत विरुद्ध स्वभाव इतर इधर भाव अनुभवत्ती आ, ये तभी भिन्न है तो विरुद्ध स्वभाव है उनका तम प्रकार के विरुद्ध स्वभाव है और इधर इधर भाव नहीं हो सकता तभी नहीं हो सकता तादात्म्य में और ऐक्य दोनों नहीं हो सकता कहा था धर्मानाम च और धर्मों का क्यों नहीं हो सकता असंकीर्णता इनके संकीर्ण भाव नहीं होता संयुक्तता नहीं होता तो असंकीर्ण है इसीलिए वो संयुक्त भाव इनका भी नहीं हो सकता इसलिए विवेक कहा यह विवेक दोनों में करना चाहिए मन दोनों को इसी प्रकार समझना चाहिए तो धर्म हो इस प्रकार धर्मों का धर्मियों का जो अध्यास हुआ जो हुआ है वो मिथ्या ज्ञान निबंधन है ये कहना चाहते हैं ठीक है मंदिर जी मनुष्योहमि प्रदी प्रदीदे अध्यास स्वरूप अपलाप अयोगाज ये मनुष्योहम करके जो ज्ञान हो रहा है आप, आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं नैसर्ग को लोग व्यवहार है बोला आपने अहम इधम अम इधम नैसर्ग को लोक व्यवहार इसी का ही निराकरण कर लो ये ये ही है ही ठीक नहीं है ऐसा बोल दो वो है ही नहीं ऐसा बोल दो आप बोल रहे अभ्यास नहीं है वो मिथ्या ज्ञान है इत्यादि जो कारण बता रहे हो पीछे क्यों जा रहे अहम इधम अम इधम लोग व्यवहार ही नहीं है ये गलत है ये ही देना चाहिए ऐसा करने से तो हो जाएगा आपको तो अहम मामा व्यवहार से मुश्किल हो रहा है बाकी अध्यास रहने के कारण तो कुछ नहीं अज्ञान रहने के कारण भी कुछ नहीं होता किसी को अज्ञान है इससे उनको कोई दोष नहीं होता अज्ञान से कोई पाप दोष आदि नहीं होता फिर किससे होता है वो अज्ञान से अध्यास होता है और अध्यास से फिर अहम अमेदम व्यवहार होता है इसके कारण होगा तो अध्यास नहीं रहने से आगे का व्यवहार नहीं होगा और अज्ञान रह, अज्ञान रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये इनका तात्पर्य है इसीलिए अज्ञान को रहने दो अध्यास को भी रहने दो हम यहां ममादा को हटा देंगे तब बोलते हैं इसका अपलाभ नहीं कर सकते मनुष्यो हमिदी प्रती का अध्यास स्वरूप अपलाभ अयोगा इसका अध्यास स्वरूपत्व अबलाप नहीं कर सकता इसको स्वीकार करना पड़ेगा अस्थ देरिक प्रमात। प्रमात्व भावा और ये जो प्रतीति है ना देहातिरिक्त आत्मवाद में प्रमात्व तो नहीं हो सकता उससे देह से अतिरिक्त आत्मा को जब आप मानते हैं उस स्थिति में मनुष्योहम हम आहम आत्मा अहम ममा ये जो व्यवहार है इसका प्रमात्व तो संभव नहीं है इसका प्रमाण नहीं हो सकता ये यह पिदार्थ ज्ञान नहीं हो सकता इसीलिए उसका अध्यास मानना पड़ेगा तो अहम हम इसी व्यवहार को अध्यास मानने के लिए कारण क्या है क्योंकि वो प्रमा नहीं हो सकता अस्यास्त देहातिरिक्त आत्मवादे परमा स्वभाव प्रमा तो संभव नहीं तब अनुरूप कारणम कल्प्य भाव इसीलिए प्रमा नहीं होने से अप्रमा हो रहा है अबस्मिन तत्प्रकार की बुद्धि हो रही है जो वो नहीं है उसमें तत्प्रकार की बुद्धि हो रही है तो इसीलिए अप्रमा प्रमा नहीं है अप्रमा है अप्रमा होने से उसके अनुरूप कोई कारण की भी कल्पना करनी पड़ेगी ये अप्रमा क्यों हो गया यथार्थ ज्ञान क्यों हो गया उसका भी कुछ कारण होता है अपरोक्षम अध्यात्म द्वेधा विभजन विशेषम निदर्शयी आगे नैसर्गिको यम लोग व्यवहार इसको दिखाएंगे ना ये नैसर्गिको एम लोग व्यवहार में कहेंगे अपरोक्षम अध्यास द्वेधा विभाज्य अपरोक्ष रूप से होने वाले जो अभ्यास है अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष होने वाले जो अध्यास है इस अभ्यास को दो प्रकार के विभाजन करेंगे ऐसा विभाजन करके विशेष्यम दर्शेगी उसका जो विशेष्य है विशेष दो प्रकार होगा उसका विशेष्य वो लोक व्यवहार होगा नैसर्गिको एम लोक व्यवहार के लोग व्यवहार कैसा है वो धर्माध्यास और धर्माध्यास से विशिष्ट है ऐसा कहें विशेष में दो प्रकार अध्यास रहेगा और विशेष से कौन रहेगा लोग व्यवहार एक रहेगा तो दो अध्यास बताया यहाँ धर्माध्यास और धर्मी तो दोनों अध्यास से युक्त व्यवहार होता है सब कुछ अहम इतम वो अच्छा अध्यास वहां हो रहा है और मम ऐसा संसर्ग भी हो रहा है इस प्रकार से दो अभ्यास का विशेषण करके लोग व्यवहार को आगे करेंगे अब ये लोग व्यवहार क्यों कहा मनुष्यो हम अहम इदम अम इधम यह व्यवहार लोग व्यवहार कैसे हो गया लोक व्यवहार का मतलब क्या होता है हम जैसा लोगों से बात करते हैं लेन देन की क्रिया होती है ये लोग व्यवहार है आप कह रहे ये लोग व्यवहार है कैसे लोग व्यवहार है ये अहम इदम अम करके लोग व्यवहार कैसे हुआ यह तो अपने लिए होता है ना अहम इधम ममा ये दूसरे के लिए तो नहीं होता है आप लोग हैं कि अलोक है लोग कौन होता है लोक एक तो होता है एक लोग होता है हैं लोग अलग है लोह का अलग है यहां तो लोह का बोल रहा है। तो लोग व्यवहार है तो लोग क्या है यह आप अपने आप लोग कैसे हुआ तब कहते हैं यहां आपको तो दूसरा करना पड़ेगा अहम इदम ये दृष्टांत दिया भगवान ने भाषिकार ने और आगे जाके करते हैं लोक व्यवहार तो ये लोक व्यवहार अहम इधम मम इधम ये कैसे होगा लोक व्यवहार ऐसा होता है अयम घट इधम अयम गृह इदम गृहम इत्यादि व्यवहार हो वो बाह्य जो है इधम जलम अयम वायु ये सब ऐसा ऐसा व्यवहार होता है ये लोग व्यवहार लोग के संबंध में होता है तू तु है, तु है तुम्हारा है ये सब बोले तो किन्तु तो अहम अम इधम करके लोग व्यवहार क्या होगा ये तो बाहर कोई व्यवहार नहीं होने पर भी हम अंदर बैठ के जब कर रहे हैं जान कर रहे हैं साधना कर रहे हैं तब भी अहम इधम अम इधम हम होता रहता है कोई लोग व्यवहार नहीं हो रहा है बाहर तो नहीं जा रहा है किंतु तो अंदर हो होता कि नहीं होता कोई लोग नहीं है बाहर तो भी होता है लेकिन वास्तव में कोई लोग बाहर नहीं आप बाहर लोगों को सोच के बैठ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम बोला है तो ये अहम ममदम ही सब परेशान करता है ये अहम ममेदम को जब छोड़ देता है तो कोई आपको परेशान करने वाला दुनिया में नहीं मिलता है इसीलिए लोग व्यवहार कहने का तात्पर्य देखो लोक्य दे मनुष्यो अहम यदि ज्ञान उपसर्जनो अर्थाध्यास यहां लोक्य का ऐसा अर्थ लेना लोक्य दे मने मनुष्यो अहमदे मैं मनुष्य हूं ऐसा जाना जाता है इसमें अहम मनुष्य अहम जो ऐसा जाना जाता है ऐसा जान, जान रहा है इसके कारण ये लोग हो गया तो ज्ञान उपसर्जन उपसर्जन हो अर्थाध्यास था ज्ञान का उपसर्जन बना हुआ ज्ञान का विशेषण बना हुआ यह अर्थाध्यास ज्ञान से संबंध रखने वाला ये अर्थाध्यास मतलब अर्थाध्यास में ज्ञान भी तो चाहिए ज्ञान विशेष में बनकर के अर्थाध्यास होगा लोक विषयों व्यवहार है यदि अर्थ उपसर्जनों ज्ञानाध्यास से उत्तर ये लोक व्यवहार से ही दोनों कह दिया एक तो ज्ञान को गौण मान करके अर्थ को मुख्य रख करके मनुष्यो ये लोग व्यवहार हो गया दूसरा लोक विषय व्यवहार ये लोग ही विषय है व्यवहार जैसा हम सामान्य लोग व्यवहार जिसको करते बाहर का विषय को लेकर के लोग व्यवहार करते जो बाहर विषय में नहीं जाता है उनको हम लोग व्यवहार ही नहीं बोलते हैं ना हमारा कोई व्यवहार नहीं ऐसे लोग बोलता है मैं तो व्यवहार से मुक्त हुआ अभी अनुष्ठान कर रहा हूँ सब व्यवहार छोड़ दिया ऐसा बोलता है इसका मतलब बाहर का व्यवहार नहीं कर रहे लेकिन कमरे के अंदर बैठ के भी लोग व्यवहार कर रहा है इस दृष्टि से वो अस्थाध्यास ज्ञान उपसर्जनी बोध अस्थाध्यास से हो रहा है और बाह्य व्यवहार जो जिसको हम मुख्य लोक व्यवहार कहते हैं वहां अर्थवसर्जन होकर के ज्ञानाध्यास हो रहा ज्ञान अर्थ वहां गौण है और ज्ञान वहां मुख्य है ऐसा अभ्यास हो रहा तो ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों हो गया लोग लो, दोनों को लोक व्यवहार से भाषिकार ले रहे हैं क्योंकि भाष्यकार तो अर्थाध्यास अलग ज्ञानाध्यास अलग शब्द से नहीं कह रहे अर्थ से तो तात्पर्य से दोनों ले रहा है और एक शब्दी प्रयोग किया नैसर्गिक हो वयम लोक व्यवहार अब उसको दोनों जगह लगाना है अर्थाध्यास में भी ज्ञानाध्यास में भी लगाना है इसके लिए टीकाकरण ने दो व्याख्या की पहले वाले में ज्ञान को गौण मान के अर्थाध्यास मानो लोक्य इति लोका दूसरे में अर्थ को गौण मान करके ज्ञान को मुख्य मानो लोक विषयो व्यवहार लोक संबंधी व्यवहार ऐसा करो तो लोग विषय बन गया उस ज्ञान का ईदम ईदम करके जो बाघ्य विषय का ज्ञान हो रहा है उसमें लोग बाहर का लोक विषय बन गया तो उसके लेके नाम रूप का होता है और हमें हमेशा यही बा, बाहर का ही वो स्पष्ट दिखाई देता है हमारे अंदर दो दोष है हमारे अंदर क्या है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता इसीलिए हम बाहर छोड़ने के बाद हम सोचते हैं सब कुछ छोड़ दिया बाहर छोड़ने से सब कुछ छूटा हुआ नहीं होता क्योंकि सब कुछ हमको बाहर ही दिखाई दे रहे अच्छा आई भी बाहर दिखाई दे रहे बुराई भी बाहर दिखाई दे रहे सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, और बाहर जो परिणाम होता है उसी को हम वास्तवी मान देते अंदर क्या क्या हो रहा है इससे नहीं हमारा उसमें क्या दायित्व तो है वो भी नहीं देखता ये गलती हो गया ये गलती में हमारा क्या गलती है ये नहीं देखता उसकी गलती है पक्का हमारा तो नहीं हो सकता इसीलिए कि ये व्यवहार को बाहर व्यवहार को ज्ञान के द्वारा आरोपित करके वो अर्थ को वहां ले जाते हैं और आप स्वयं जो अर्थ है विषय है इसके ऊपर ध्यान नहीं क्योंकि तो आपका का ज्ञान वैसा भी नहीं है अपने बारे में चिंतन भी नहीं करता है और यहाँ तक कि जो जीवात्मा है उसके स्वरूप का भी चिंतन ठीक से नहीं करता समय नहीं है चिंतन करने के लिए लोग का व्यवहार बाहर का व्यवहार इतना बढ़ गया एक फुर्सत नहीं है की अपना बारे में सोचे हम क्या है वो जीवात्मा का ही सोचो परमात्मा जो साक्षी के बारे में सोचना तो और दूर है कम से कम बुद्धि में जो चल रहा है इसको समझने के लिए भी समय नहीं होता इसलिए हमको यहां कोई व्यवहार दिखा नहीं पड़ता लेकिन मुख्य व्यवहार तो यही से शुरू होता है क्यों पहले अहम इधम अम इधम करके संबंध करेगा उसके बाद में बाहर जाएगा ये कहना चाहता हूं कोस हो यो विषयादि सिद्धि हेतु इति आशंक्य लक्षण महा अब यह अध्यास क्या है इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कोयम अध्यास यह विषयादि सिद्धि हेतु ये विषयादि बाह्य विषयादि को सिद्ध कर रहे हैं आपका ये अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास इत्यादि जो हो रहा है यह अध्यास क्या है वास्तव में उसका सामान्य लक्षण क्या है इसकी आशंका ऐसे आशंका होने पर उसका तलक्षण माह उसका लक्षण कहते हैं अन्योन्यस्मिन करके अोनस्यादिना या शिरोकर्गे धर्मधर्मणो इन अोनस्ोत्म अोनधर्माश अध्य इतरेतर विवेक अत्युक्त अवभासा प्रतिमा देवतादि भ्रांति सै तो विशिष्ट केवल इतना लक्षण कहेंगे अन्यस्मिन स्विन दूसरे में दूसरा दिखाई देना इतना ही अध्यास है अन्यस्मिन अन्य दिखाई दिया तो उसको अध्यास नाम से कहा जाता है वैसे अध्यास नाम से कहते हैं उसको ऐसे कहने पर अधिव्याप्ति हो जाएगी लक्षण की अधिव्याप्ति होगी अध्यास का लक्षण क्या कहा अन्य स्वीन कहा तो इसमें अनिव्याप्ति होगी कहा प्रतिमाया देवदादि दृष्टि प्रतिमा आदि में अधिव्यापति होगी क्योंकि प्रतिमा अन्य वस्तु है देवदा अन्य वस्तु है तो अन्य का अन्य में अध्यास किया ये प्रतिमा आदि में भी दिखाई देता है और वो भी भ्रांति होने लगेगा प्रतिमा में दिखाई दे रहा भ्रांति है कि सत्य है प्रतिमा में दिखाई दे रहा है भगवान वो भ्रांति है सत्य है भ्रांति तो नहीं कर सकते इसलिए कल बताया था क्या ज्ञान है वो क्या अध्यास है उसका नाम क्या है आहार्य अभ्यास आहार उसको कहते हैं वो स्वीकार करके अभ्यास किया जाता है इसीलिए प्रतिमा में भगवान दिखाई देना भ्रांति नहीं कोई भी कहेगा प्रतिमा में भगवान नहीं है तो बोलते है जिसको भगवान नहीं है उसके लिए शास्त्र भी नहीं प्रतिमा में भगवान दिखाई देना चाहिए केवल प्रतिमा में नहीं सर्वत्र दिखाई देना चाहिए तो प्रतिमा में देखने में आपको क्या हानि है तो इसीलिए कहते हैं वेदांत तो पढ़ने के बाद प्रतिमा में भगवान नहीं दिखाई देता है ऐसी उनकी मान्यता है उन लोगों को वेदांत भी मालूम नहीं देखो वेदांत में स्वयं कह रहा है प्रतिमा में भी भगवान दिखाई दे सकता है क्योंकि सर्वत्र भगवान है और विभूत में भगवान ने समझेगा अपने को दिखाया। इसका मतलब क्या है हम एक प्रतिमा में भी देख सकते हैं यदि प्रतिमा आप नहीं रखना चाहते तो पेड़ पौधे में देखो और कुछ भी नहीं है तो अपने मकान में ही देखो कोई बात नहीं लेकिन भगवान को देखे अभ्यास करो और पूजा पाठ करो कोई बात नहीं कई लोग ऐसे भी करते अपने जो है दरवाजे के सामने पूजा दरवाजे को पूजा करते हैं घर में ऐसे जैसे आप तमिलनाडु आदि में होते जाते हैं ना वो पहले सुबह उड़ करके अपने घर को पूजा करते हैं घर में घर को लक्ष्मी मान के वो दरवाजे के सामने भगवान देवी लक्ष्मी है गणेश है इत्यादि मान के उनके सामने पूजा करता है आप देखा होगा तमिलनाडु आदि में वो देखेंगे बाहर साफ करके कुछ वहां सब क्या बोलते हैं वो रंगोली सब डालते हैं रंगोली डाल करके पूजा करते हैं तो वो भगवान को वहीं देखते हैं फिर बाहर से अंदर भी देखता है तो ये ये देखने की दृष्टि है अब भगवान है या नहीं है ये दोनों आप सिद्ध नहीं करते जो लोग भगवान नहीं है करके सिद्ध करना चाहते हैं वो भी नहीं सिद्ध कर पाता क्यों भगवान नहीं है सिद्ध करने के लिए पहले वो जानना पड़ेगा वो कौन है आपको कहना है कि यहां देवदत्त नहीं है ऐसा बोलना है तो देवदत्त को पहले जानना पड़ेगा नहीं जानना पड़ेगा और जाने बिना आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं देवदत्ती यहां है नहीं है तो जो नहीं है बोलते हैं ना वो बिल्कुल वो भी नहीं जानते हुए है बोलते मूर्ख है वो तो उसको ये सोचना चाहिए जिसको हम नहीं सिद्ध करना चाहते उसको हम पहले जानते हैं कि नहीं जानते यदि तुम जानते हो तब तो फिर सिद्ध कैसे करोगे ये नहीं होता फिर भगवान को नहीं सिद्ध करना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं युक्ति से संभव नहीं शास्त्र से तो संभव है नहीं इसलिए नास्तिक लोग कोई भी नास्तिक असली में होता ही नहीं नास्तिकता है ही नहीं क्योंकि वो जिसको ना करके बोलना चाहते हैं उसकी जानकारी उसके पास नहीं उसका लक्षण की जानकारी नहीं, नहीं शास्त्र का अध्ययन नहीं किया वो कहीं कहीं कुछ सुन करके अपनी कल्पना करके बोलता है इसलिए वो भी गलत हो जाता है तो यहां ये बोल रहे हैं कि ये भ्रांति नहीं है ये हारे ज्ञान में आता है ये समान अधिकरण होता है एक विशेष दृष्टि रखने पर पूजा पाठ करने पर आपको कुछ फल प्राप्त होता है के लिए अभ्यास होता है इसीलिए अन्यस्मिन अन्य बुद्धि इतना मात्र कहेंगे तो प्रतिमा आदि में भ्रांति में अभी हो जाएगी तदो इसीलिए उसका देते हैं विशेषण कर देते हैं विशेषण कैसा करते हैं अन्योन्यस्त अन्योन आत्म कदम अन्योन्य धर्मांच अध्यक्ष इदर अविवेक इत्यादि काशेषण दिया त्र देवदा दृष्टि मात्र आरोप्यम न प्रतिमा दृष्टि और ये जो देवदादी दृष्टि के बारे में कहा यहाँ जो है ना देवदादी दृष्टि मात्र आरोप्य होता है प्रतिमादि दृष्टि आरोप नहीं होता तत्र तथा मन प्रतिमा में टिप्पणी दिया छे नंबर की तर प्रतिमायाम दृष्टि विधि देवदायामिशेष प्रतिमा में जो दृष्टि है उसमें देवदा दृष्टिमात्र आरोप्य होता है प्रतिमा आरोपी नहीं होता प्रतिमा तो वास्तविक है वह वा। ब्रह्म सूत्र में आगे आगे विचार करेंगे चार एक पांच में आएगा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा प्रतीक आलम्बन को लेकर के भी है ऐसे यहां भी है ब्रह्म दृष्टिर उत्कर्षा उसका दृष्टि ब्रह्म को दृष्टि करेंगे और प्रतीक में होता है प्रतीक वहाँ मुख्य होगा फिर उसी में पूजा किया जाता आरोपी वहाँ गौण होता इत्यादि सब विचार करेंगे पढे तंदवा उसके लिए दूसरा युक्ति भी बता रहे हैं पढ़े संदवा सत तंदुषुति लोकवादी दृष्टिया कि पट में तंदु है कुछ लोग कहते हैं वस्त्र को देखता है वस्त्र को देखते देख करके कहता है कि तंदु कहां है दागा कहां है पट में है वस्त्र में है। आपको बोले पूछेंगे कि दागा कहां है आप बोलेंगे वस्त्र में है ऐसा बोलेंगे बोलेंगे कि नहीं बोलेगा ऐसे बोलते हैं आ, तो मिट्टी कहां है घड़ में है घड़ में मिट्टी है और पट में मिट्टी नहीं है ऐसा ही तो बोलेंगे तो इसमें देखो बोलने में अंदर है कि पटे तंदवाहा ऐसा किसी का कहना है ये लोग दृष्टि में ऐसा कहते हैं लोग व्यवहार में पट में तंदु है ऐसा कहते सच तंदुषु और दूसरे लोग बुद्धिमान लोग कहते हैं नहीं, नहीं नहीं पट जो है तंदु में होता है ये नहीं आएगा आदि करके पट जो वस्त्र है वस्त्र का संवाय कारण तंदु को मानते हैं तो तंदु में पट है ऐसा कहते हैं तो पट में तंदु है कि तंदु में पट है कौन सा सही है दोनों तो गलत है तंदु में पट सही है पट में तंतु सही है अब वो बता रहे लोग दृष्टिया ये दोनों के दृष्टि से तंतु पट और अन्योन्य आधार धीय अध्याप्त उत्तम यहाँ तंदु और पठ में दोनों में अन्योन्य आधारत्व अन्योन्य आधार आधेय भाव होता है कोई जो पट में तंदु कह रहा है तंदु में पट कह रहा है दोनों में अन्योन्य आधार आधेय भाव होगा अध्यास प्राप्त हो ये भी तो अध्यास होने लगेगा तब कहा कि अन्योन्य आत्मगत इसके लिए विशेषण दिया अन्योन्यस्मिन इतना कहने से होगा नहीं अन्योन्य आत्मगत चाध्यस्य अन्योन्य स्वरूप को भी अध्यास करते हैं ये उससे अलग करने के लिए कहा सात नंबर की टिप्पणी में पढ़े संतव दृष्टि लोक में इसे कहा जाता तंदु कहाँ है पूछने पर पट में है और तंतुष पट रहा नई आय का आधी वादी दृष्टि और तंदु में पट है ऐसा नई का आधी मानते ये दोनों में भेद हो गया अब ऐसे में केवल अन्योन्योन्यात्मक कहने पर दोनों तरह से यहां हो रहा है कोई तंदु में पट पट में तंदु ऐसा बोल रहे अन्य में अन्य का आरोप कर रहा है ऐसे में वो भी अध्यास होने लगेगा वो अध्यास है कि नहीं है वो अध्यास नहीं है वो तो नहीं मानता अभ्यास है इसीलिए अन्योन्य आत्मकथाम ऐसा का आत्मकथाम कहने पर उससे व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि वो जो दोनों को आधार आधे बात से मानते हैं वो एक दूसरे का आत्मा का स्वरूप का अभ्यास करते हैं ऐसा नहीं मानते दो दूसरे को स्वीकार के ऐसा मानते हैं पट शुक्ल शुक्ल पट यमा व्यावृत्त्यर्थम इधर अविवेक पट शुक्ल कहा जाता है वस्त्र सभेद है शुक्लत्व तो यहाँ विशेषण है पट वहा विशेष है समान अधिकरण है शुक्लत्व तो का संबंध पट से किया दोनों को एक कर दिया शुक्लत्व तो क्या है और पट क्या है द्रव्य है द्रव्य और गुण एक हो सकता है नहीं हो सकता नहीं हो सकता है क्योंकि तो द्रव्य द्रव्यत्व तो लक्षण वाले होते हैं गुण गुणत्व तो लक्षण वाले होते हैं तो दो लक्षण अलग, अलग अलग रखने वाले पदार्थ एक नहीं हो सकते ऐसे में यहाँ शुक्ला पठा कहा जा रहा है का मतलब क्या होना चाहिए वो अध्यास नहीं है ये प्रमा है कहे तो प्रमा व्यावृत सकता है ये यथाथ ज्ञान है सवेद वस्त्र है ये सवेद का भी ज्ञान हो रहा है वस्त्र का भी ज्ञान हो रहा है वो दोनों में विशेष में विशेष भाव से रह रहा है समानाधिकरण है सब कुछ है विशेष में विशेष भाव समान है तो वो प्रमा होता है यथार्थ ज्ञान हो रहा है क्या ज्ञान हो गया क्योंकि शुक्ल पाठ में शुक्ल का ज्ञान यथार्थ है उसमें गलती क्या है तो ये भी आ गया ना अन्योन्यस्मिन अन्योन्य आत्मा कदा भी आ गया अन्यून में हो रहा है गुण और पट में दोनों हो रहा है अन्योन्य आत्मा का दावी आ गया शुक्ल पट में क्या रहेगा है? शुक्लत्व और शुक्लत्व तो पट पढ़ते संबंध करके रहेगा दोनों में संबंध करके एक दूसरे का साथ मिलकर के एक जैसा ही रहता है फिर भी दोनों अलग अलग है ऐसा है यहां क्योंकि शुक्ल पढ़ते शुक्ल को अलग कर सकते है क्या नहीं लाल लाल पट में शुक्ल तो है नहीं है नहीं है तो शुक्ल पढ़ से शुक्ल को अलग है। नहीं कर सकते शुक्ल पट आप जब बोल दिया तो फिर वो शुक्लत्व तो विशिष्ट की होगा शुक्लत्व का अलग तो नहीं कर सकता और वस्त्र वस्त्र से शुक्लत्व का अलग तो कर सकते नहीं और शुक्लत्व को वस्त्र से अलग नहीं कर सकते और वस्त्र को शुक्ल से भी अलग नहीं कर सकते ऐसे इसलिए वो ज्ञान यथार्थ है तो ऐसा होने से अन्यों ने भी है वहां किंतु इधर इधर अभिवेक ये सिधि नहीं है कहा शुक्ल पटा में तो क्या क्या हो गया इधर इधर का संबंध हो गया इधर इधर आत्मकथा है और दो अलग अलग तत्वों को कह रहा है समान अधिकरण है सब कुछ है शुक्ल पटा में यथार्थ ज्ञान वहां एक नहीं है क्या नहीं है इधर इधर अभिवेक नहीं जो शुक्लपटा कहता है वो सफेदी को भी जानता है और वस्त्र को भी जानता है इसलिए विशेष ने विशेष भाव कह दिया नहीं तो यदि नहीं जानने वाला होता तो क्या कहने वाला था ये दोनों का विवेक नहीं होता तो क्या कहते हो या तो शुक्ल कहते या तो पटाहा कहते दोनों में से एक कहते ऐसा तो नहीं, नहीं होता है ये व्यवहार ठीक नहीं होता है व्यवहार ऐसा ही होता है इसलिए सही है कहा इधर इतना अविवेक है न एक एक शब्द का अर्थ लगा के उसमें योजना कर रहे पता योजना कर रहे अच्छा यहां इधर इधर अविवे के नाम तृतीय बैठा हुआ है अब ये तृतीय विभक्ति का क्या अर्थ लेना चाहिए अनेक अर्थ होता है तृतीय का कस्त्र करण तृदीया तृतीय तस्त्र करण आदि में होता है तो क्या अर्थ लेना चाहिए तो बोलते इथम भावे तृतीया आपने व्याकरण में सूत्र पढ़ा होगा कत्रकरणयो तृतीया के अधिकरण में इत्थम भूतलक्षण ऐसा सूत्र आए इत्तम लक्षण में इस प्रकार का है ऐसा एक लक्षण देकर के उस लक्षण के द्वारा सिद्ध करते हैं तब उसमें त्रिद्या होती है इसम्भूत लक्षण त्रिदिया इस प्रकार है ऐसा कहना और उसके द्वारा सिद्ध करना होगा इत्तम भाव उदाहरण क्या है जडाभिताबस जडा भी ताबस वो जड़ा भी का जड़ा बढ़ाया हुआ है उससे वो तपस्वी है ऐसा सिद्ध होता है आजकल तो बहुत लोग जड़ा बढ़ाते हैं किन्तु तो जड़ा विशांत तो नहीं होता पहले जमाने में ऐसा होता था तबी होने के लिए जड़ा बढ़ाना पड़ेगा सुबह उठ करके आधा घंटा कंघी करेंगे, फिर जो है इधर उधर करेंगे फिर बाल को साफ करेंगे फिर भोजेंगे तो कितना समय लगता है बहुत समय उस पर जाता है आ, फिर जितना आपको दो माला संध्या ज्यादा करने का जब करने का वो समय पूरा बाल को संभालते संभालते सुभास् जाएगा इसीलिए वो क्या करते है वो संभालना छोड़ देता है तो अपने आप जड़ा बन जाता है तो उससे मतलब तापस है विरक्त है ऐसा मालूम बढ़ता है अब सारे बाल रखने वाले विरक्त है हाँ। तो बाल रखना जो है बड़ा कठिन भी होता है इसलिए उसको मुंडन करके वो सामान्य रूप से जो है बाल करने से फटाफट जो हो जाएगा काम ज्यादा न हो इस प्रकार से रखते हैं तब वो विरक्त होता तो है या तो जड़ा वाले विरक्त है या तो मुंडन वाले विरक्त है बीच में राज बाल रखने वाले व्यक्त नहीं होते ही ऐसा तो लक्षण कह रहा है सूत्र कह रहा है हम तो नहीं कह रहे हो गया तो ये इसम्भूत लक्षण में है स्वरूप विवेक तिरस्कार अभेदीर अभ्यास तो तात्पर्य क्या हुआ कि स्वरूप विवेक को तिरस्कार करते हुए दो वस्तुओं का स्वरूप का विवेक नहीं करते हुए अभेल एक में दूसरा मान लेना दूसरों को समान मान लेना अध्यास है ये मतलब इधर इधर भाव मात्र होने से अध्यास नहीं है इधर इधर आत्मकथा भी होना चाहिए इधर इधर आत्मकथा होने पर भी अध्यास नहीं है जैसे शुक्ला पड़ा में अध्यास नहीं है फिर क्या होना चाहिए इधर इधर अविवेक भी होना चाहिए तो इधर इधर अविवेक के बाद इधर इधर आत्मकथा इधर इधर में हो जाए तब तो वो अध्यास जाएगा इसको कहेगा बुद्धि ऐसे होगी क्या स्वरूप विवेक तिरस्कार दो वस्तुओं के स्वरूप का विवेक को छोड़कर अभेद अभेदी एक कर दिया तब अध्यास होता है इसलिए शुक्ल पढ़ा में अध्यास नहीं है क्योंकि दोनों का विवेक के साथ आप कह रहे और प्रतिमायाम देवता अध्यास नहीं है क्योंकि दोनों का आपका वहां ज्ञान है शास्त्रीय दृष्टि से आपने प्रतिमा को देवता मान लिया इतना ही है इसलिए वो भी मिथ्या अध्यास नहीं है इसलिए शुक्ल पड़ाधि में अधिव्याप्ति नहीं होगी विशेषण इसलिए लगाए जाते हैं कि अधिव्याप्ति हटाने के लिए नव्य न्याय दृष्टि से ये टीकाकार कर रहे व्याख्या कर स एव आयम स एवं इति अयम अयमेवक्य प्रत्याह आगे एक ऐक्य प्रमा होते ऐक्य ज्ञान ऐक्य ज्ञान होता है जिसको प्रत्यभिज्ञान आज भी, भी कहते हैं सव अय आयम, अयमेव कल जो देवदत्त को हमने देखा था वही देवदत्त यहा है। यहाय जो हम स्मरण कर रहे हो वो देवदत्त है, जो हम देख रहे हैं वही देवदत्त का ही स्मरण हो रहा है ऐसा किया जाता है इसको ऐक्य कहते हैं प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा का लक्षण क्या है तत्ता ईदा वगा ही ज्ञानम तत्ता के द्वारा तत्व देश काल का ज्ञान इदंदा के द्वारा ये स्थान आदि का ज्ञान इसके साथ समन्वय करके एक वस्तु का ज्ञान होता है उसको कहेंगे प्रत्यभिज्ञान तो आय के ज्ञान है तो आये ज्ञान प्रवाह में लक्षण चले जाएगा तो दोष है है ना अधिव्यापी हो जाएगा हम तो यहाँ अध्यास का लक्षण कर रहे हैं मिथ्या ज्ञान निमित्ता अध्यास का लक्षण कर रहे हैं और वो यथार्थ ज्ञान में आये में चला गया तो दोष है तब उसके उत्तर में कहा प्रत्याह उसका उत्तर प्रत्याह का मतलब व्यावस्था यदिवत पांच नंबर टिप्पणी का उसका निवारण करते हैं क्या बोल के विभाषिकार कर रहे हैं विविप्त यो धर्म हो धर्म और धर्मी अत्यंत विविप्त है ऐसे विविक्त धर्मधर्मियों का यहां अध्यास हुआ अच्छा ठीक है समय हो गया हो